विश्वता ओम दाम वर्षो बिशामी शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 125वें सौ सूक्त की बात कर रहे हैं ये 125वां सौ पच्चीसवा सूक्त वागा सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है वाघाम भृणी इसका नाम इसलिए है कि इसमें परमेश्वर की जो शक्तिशाली वाणी है उसका वर्णन है इसका ऋषि भी वाघाम्भृणी है और इन मंत्रों का देवता भी वाघाम भृणी है अतः इसको जो कह रहा है वो भी स्वयं है और जो बात कही जा रही है वो भी वही है वाणी के द्वारा वाणी का स्वरूप परमेश्वर की वाणी के द्वारा परमेश्वर का स्वरूप बताया जा रहा है तो जैसे पूरे पहले मंत्रों में हमने देखा तो इस समय का क्रम उसका चल रहा है कि ये सारा संसार उसी परमेश्वर की शक्ति उसी वाणी उसी परमेश्वर की जो बात तात्पर्य शक्ति है उसकी होने का परिणाम है इस मंत्र में तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है पहली चीज कही है अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन कि इस संसार की जो मूर्धा है उसको मैंने उत्पन्न किया है अब संसार की मूर्धा कौन है तो संसार में मूर्धा मूर्धा सिर को कहते हैं और मूर्धा सिर को इसलिए कहते हैं कि वो ऊंचा है सबसे ऊपर है तो इसलिए संसार में जो सबसे ऊपर कौन है संसार में दिखाई देने वाले जो पदार्थ हैं, उनमें सूर्य सबसे ऊपर है आम सुवे पितरम अस्य मूर्धन इस संसार का जो मूर्धा रूप सूर्य है उसको मैंने ही उत्पन्न किया है विचित्र बात लगती है कि संसार की सारी वस्तुओं को बताते हुए कि यह संसार इसका मूर्धा रूप है संसार का सूर्य सर्वोपरि रूप है इसकी विशेषता क्या है उसके लिए शब्द है इसमें वो इतरम सूर्य को संसार का पिता कहा है परमेश्वर को तो हम माता पिता सभी स्थानों पर कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तवे विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव सभी स्थानों पर हम वो पिता को भी माता को भी सभी स्थानों उसी को देते हैं संसार में ये हम उत्पत्ति चेतन की देख रहे हैं वो कहता है कि ये जो संसार में सूर्य है ये सबका पिता है ये पिता है क्यों हमारे यहां पिता शब्द का अर्थ होता है पालन करने वाला जो पालन करता है पातावा पालयता जो रक्षा करता है संस्कृत में हमने आपको बताया है कि जब शब्दों का अर्थ करते हैं तो प्रचलित अर्थ नहीं है। और यदि आप प्रचलित अर्थ लेंगे तो अर्थ घटेगा नहीं अब यहां पिता का अर्थ होता है पहला और पुत्र का अर्थ होता है बाद का जो पहले बना है वो पिता और जो बाद में बना है वो पुत्र यहां बनने के क्रम में होने के क्रम में ठहरने के क्रम में तो सबसे ऊंचा है इसलिए मूर्धा और वो सबको बना रहा है बनने का कारण है इसलिए पिता तो संसार में सूर्य सबका पिता कैसे संसार में आप देख रहे हैं कि सब वस्तुएं हैं लेकिन सब वस्तुएं किसी न किसी दूसरी वस्तु से बन रही हैं। एक से दूसरी वस्तु दूसरी से तीसरी वस्तु बनती है बीज से वृक्ष बन रहा है वृक्ष से बीज बन रहा है बीज से फिर वृक्ष बन रहा है वृक्ष से कुछ और बन रहा है मिट्टी से घड़ा बन रहा है घड़े से कुछ और बन मिट्टी बन रही है पानी से बर्फ बन रही है बर्फ से पानी बन रहा है पानी से आकाश में गैस बन रही है तो ये जो क्रम है ये परिवर्तन का एक से दूसरी वस्तु बनती है तो पहली वस्तु में परिवर्तन होकर के दूसरी वस्तु बनती है तो संसार जो है ये बना प्रकृति से है जो प्रकृति मूल रूप से जिसे हम सत्म गुण रजोगुण के नाम से जानते हैं और जिसको सांख्य की भाषा में सत्व रजस तमता साम, साम्यवस्था प्रकृति बोलते हैं अर्थात ये संसार तीन ही चीजों से बना हुआ है सतोगुण से रजोगुण से तमोगुण से ये भूत हैं जिनसे वस्तुएं बनती है तो ये कहता है कि ये सब कब होती हैं? लेकिन कहता है इनकी साम्यावस्था तो प्रकृति होती है और इनमें कम ज्यादा ऊंचा नीचा होना इनकी विषम दशा होना ये उसकी विकृति है तो संसार में एक और शब्द है प्रकृति और विकृति सामान्य रूप से विकृतिक से सुनने से हमारे मस्तिष्क में आता है कोई चीज बिगड़ गई हम उसको इसलिए बिगड़ना कहते हैं कि पहले वाली जो चीज है उसको हमने अपना आदर्श माना है एक लकड़ी सीधी है वो टेढ़ी हो जाए तो हम कहते बिगड़ जाती है जो चीज हमें जैसी अच्छी लगती है उससे उसका विपरीत हो जाना बिगड़ना है लेकिन परमेश्वर के पास बिगड़ना नाम की कोई चीज नहीं है वहां हर चीज केवल बनती है आप कहेंगे वो कैसे बनती है जैसे सत्योगुण रजोगुण तमोगुण से हम कहते हैं उसमें विकृति आई वो संसार को बना रहा है संसार के पदार्थों से बिगड़ने से ही तो भवन बना किसी ने पत्थर को तोड़ा किसी ने लकड़ी को काटा किसी ने सीमेंट को चूरा किया किसी ने पानी को घोला सब बिगाड़ने के बाद जो चीज बनी उसको हम भवन कहते हैं महल कहते हैं प्रासाद कहते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ना कुछ भी नहीं है केवल वो बनता है लेकिन एक चीज से दूसरी चीज जब बनती है तो उसे हम समझने के लिए परिवर्तन कह सकते हैं बदलाव कह सकते हैं हमारी दृष्टि में कोई चीज गंदी है कोई अच्छी है कोई सुंदर है प्रकृति की दृष्टि में केवल परिवर्तन है एक कहीं स्थान का परिवर्तन है कहीं समय का परिवर्तन है कहीं स्वरूप का परिवर्तन है एक ही चीज को हम सवेरा कहते हैं दोपहर कहते हैं सायंकाल कहते हैं परमेश्वर के लिए दोपहर भी वैसी सायंकाल भी वैसा ही और रात्रि भी उसके लिए न कोई प्रातः काल है न कोई सायन काल है न कोई दोपहर है तो ये जो परिवर्तन है इस परिवर्तन में ही इस शब्द को रचा रचना का रूप दिया है ये रचना जो बनी है ये परिवर्तन से ही बनी है यदि परिवर्तन नहीं होता तो रचना ही नहीं हो सकती थी तो वह कहता है अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन ये जो संसार की मूर्धा रूप सूर्य है इसको मैंने प्रसव किया मैंने बनाया है मैंने उत्पन्न किया है तो उत्पन्न किया तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न हुआ ऐसे होता है लेकिन ऐसे भी होता है तो अंतर क्या पड़ता है मनुष्य से मनुष्य तो बना है शरीर से शरीर बना है लेकिन इससे ये थोड़ा ही है कि पहला कोई नष्ट हो गया है या उससे कुछ अलग हो गया है उसने कुछ ऐसा बना दिया है उसने स्वयं तो कुछ भी नहीं बनाया उसको भी परमेश्वर ने ही उत्पन्न किया है वो उसका माध्यम बना है मां का गर्भ जो है वो उत्पन्न होने का माध्यम है परमेश्वर ने एक पेड़ को धरती के अंदर से उत्पन्न किया है एक मनुष्य को माँ के गर्भ से उत्पन्न किया है और वही किसी को पृथ्वी से उत्पन्न करता है तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे उत्पन्न करने वाले ने कुछ अपने में से बनाया है मनुष्य के पास अपना तो कुछ भी नहीं है और प्रकृति में भी जो कुछ हो रहा है वो सब प्रकृति का ही है दिखने में हम उसको कभी अलग कर देखते हैं कभी मिलाकर देखते हैं। तो वैसे ही इस प्रकृति के पदार्थों को उसने जोड़ घटा करके कुछ कुछ बनाया है तो सूर्य को भी उसी ने बनाया है सबसे जो सबसे महत्वपूर्ण है सबसे अधिक ताकत वाला है सबसे अधिक प्रकाशमान है ज्योतिषमान है वो सूर्य है अहम सुवे पितरम अस्मूर्दन वो पितरम है क्योंकि वो सबको उत्पन्न करने वाला है यदि सूर्य ओझल हो जाए तो संसार में कोई भी चीज जीवित नहीं रह सकती और जो जिस रूप में है वो उस रूप में नहीं रह सकती जैसे हम परमेश्वर के लिए कहते हैं ना वो प्राणों का ही प्राण है तो समस्त वस्तुओं का जो वर्तमान रूप है उसका वास्तविक रूप तो सूर्य ही है यदि वो सूर्य नहीं हो तो उसका वो रूप रह ही नहीं सकता पांच सात दिन बारिश नहीं होती तो सब कुछ पीला पीला पीला दिखने लगता है सारी वनस्पतियां सूखती हुई दिखाई देती है यदि सूर्य के प्रकाश में मनुष्य न रहे तो ये भी आपको पीला पीला दिखाई देगा इसके अंदर भी ऊर्जा नहीं होगी तो संसार में ऊर्जा का जो स्रोत है वो ऊर्जा क्योंकि हमारे को प्राप्त होती है तो वो कहां से आती है तो वो सूर्य से आती है संसार में सारी शक्ति सूर्य से आती है इसीलिए बिजली से आती है इसीलिए अग्नि से आती है ऊर्जा का पृथ्वी में नाम अग्नि है ऊर्जा का अंतरिक्ष में नाम बिजली है ऊर्जा का द्यूलोक में नाम सूर्य है तो ये ऊर्जा है ये सब कुछ उत्पन्न करती है तो इसको किसने उत्पन्न किया इसको किसने बनाया तो कहता है अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन जो इस सारे संसार का मूर्धा बना हुआ है सारे संसार का मुखिया बना हुआ है वो सूर्य मेरे ही द्वारा उत्पन्न किया गया है ऊर्जा का स्रोत है वो इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी बात है संसार में मानसारी लोग जब ये कहते हैं कि मांस खाने से शक्ति बढ़ती है तो ऐसे लोगों से एक बड़ा वैज्ञानिक प्रश्न पूछा जाता है पूछा जा सकता है जाना चाहिए कि ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है और ऊर्जा की प्राप्ति का पहला स्थान जो ऊर्जा को संग्रहण करता है वो कौन है वो मनुष्य नहीं है वो प्राणी भी नहीं है वो वनस्पतियां वनस्पतियों की जो हरितिमा है उनमें ये शक्ति है कि वो ऊर्जा प्राप्त कर सके ऊर्जा का संग्रहण कर सके और इसीलिए मनुष्य वनस्पतियों का उपयोग करता है उपभोग करता है क्योंकि उनमें ऊर्जा संग्रहित है और उसके द्वारा मनुष्य अपने को ऊर्जा देता है ऊर्जा प्राप्त करता है यदि इसलिए कोई कहे कि मैं प्राणी को खाता हूँ ऊर्जा के लिए तो वो अनुचित कह रहा है मिथ्या कह रहा है ऊर्जा का वास्तविक स्रोत तो सूर्य है और पहली ऊर्जा पशु में नहीं आती है पहली ऊर्जा वनस्पतियों में आती है और यदि ऊर्जा प्राप्त ही करनी है तो उसका प्राथमिक स्रोत जो है वो वनस्पतियां हैं तो बाकी तो ऊर्जा से थोड़ा थोड़ा थोड़ा किसी के पास बचा रहता है सबसे अधिक तो वनस्पतियों के पास ही है इसलिए हर व्यक्ति ऊर्जा चाहता है तो वो इसलिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है खाता है पीता है तो वो उसको बल देते हैं उनमें ऊर्जा कहां से आती है तो उनमें ऊर्जा सूर्य से आती है तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके वनस्पति ऊर्जावान होते हैं और वनस्पतियों से ऊर्जा पाके मनुष्य होता है तो इसलिए सूर्य इन सबका पिता है वो यदि न हो तो न तो वनस्पति हो न कोई जीवन हो न प्राण हो संसार में जो गति हो रही है वायु की वो सूर्य के कारण हो रही है यदि कहीं गर्मी न हो और कहीं ठंडी न हो तो वायु का आवागमन ही न हो वायु के आवागमन का कारण ही यह है कि कहीं पर वायु ठंडी होकर भारी हो जाती है कहीं पर गर्म होकर हल्की हो जाती है और इसके इस संतुलन के बिगड़ने से संतुलन बनाने की प्रक्रिया में वायु गति करती है तो इस दृष्टि से मंत्र कहता है अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मैं इस संसार में जो मूर्धारूप सूर्य है उसको मैंने उत्पन्न किया है और उसका विशेषण जो यहाँ पर दिया है वो दिया है पितरम वो संसार का पिता है तो वो पिता होने से वो इस संसार का पालक है और इस संसार का रक्षक भी है वो रक्षा भी कर रहा है कहीं अति शीत तो से मनुष्य मर सकता है तो इसलिए ऊषमा से वो उसकी रक्षा करता है जहां अति ऊष्मा से बिगड़ने की बात होती है वहां उसका जो अंश कम है जहा जल है जहाँ हिम है जहाँ शीतलता है इस संतुलन को संसार में बना रहा है वही सूर्य संसार में गति करता हुआ संसार की विविध प्रक्रियाओं के रचना का कारण बनता है वो जब पृथ्वी से दूर जाता है तो रात्रि बनता है पृथ्वी से और दूर जाता है तो दक्षिणायन बनता है और जब दक्षिणायन बनता है तो पृथ्वी की वनस्पतियों को बढ़ता है जब दूर जाता है तो हम उसको दक्षिणायन कहते हैं गर्मी कम होती है और जब सूर्य निकट आता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं तब हमारा शोषण होता है अर्थात तो वनस्पतियों से जल का प्रवाह ऊपर की ओर जाता है तो वो इस सारे साधनों को संग्रह करता है और फिर इनको यथा योग्यता से उत्पन्न करता है उनको पोषित करता है इसलिए वो संसार का पितरा पिता है पाता है पालयता है पालन करने वाला है और रक्षण करने वाला है ये दोनों काम करने वाला होने से उसे संसार का पिता कहा है और क्योंकि परमेश्वर उनका भी उत्पन्न करने वाला है इसलिए वो सबका पिता है ऐसा हम कहते हैं तो इस मंत्र में वाणी के द्वारा जो बात कही गई है कही जा रही है वो ये है कि परमेश्वर की शक्ति ये बता रही है हमें अहम हमेंधन इस संसार का जो मूर्धा रूप है उस और उसको मैंने ही उत्पन्न किया है और उस उत्पन्न करने वाला इस संसार को उत्पन्न करता है इसलिए वो संसार का पिता है इसलिए मंत्र का भाग बना अहम सुवे पितरम अस् मूर्धन ओ, ओ। शां